ओम सहनावत सवो भुन सह वीर कर्वा वही तेजस्वी नधी तमस्तु मषा शांति शांति शांति आइए आज से हम लोग आत्मबोध नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं आत्मबोध वेदांत का अद्वैत वेदांत का एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट का मतलब ये रहता है कि इसमें पूरे सिद्धांत जो एक व्यक्ति को जानने योग्य हैं वो सब बताए जाते हैं लेकिन इसके अंदर कोई विपरीत लोगों के विचार को लाके तार्किक रूप से उनका खंडन आदि करने का वो सब एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं जुड़ा होता है इसीलिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इसको हमें शुरुआत में एक अपने नींव बनाने की तरीके से इसको समझना चाहिए जैसे इसका नाम ही है आत्मबोध आत्मबोध मतलब होता है सेल्फ नॉलेज तो ऑब्वियसली ये ग्रंथ उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने बारे में ठीक से भी जानते नहीं हैं जितना कुछ हम जानते हैं दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग हमारा पोटेंशियल कितना है हम मूल रूप से क्या है इस समय एक व्यक्ति की तरीके से मैनिफेस्ट हुए हैं उससे पूर्व हम क्या थे थोड़े दिन बाद यहाँ से हम जो है वो रुखसत हो जाएंगे इस दुनिया से प्रयाण करेंगे मर जाएंगे उसके बाद हमारा अस्तित्व होता है कि नहीं होता है जीवन भर अनेकानेक हम लोग रूप धारण करते रहते हैं कौन है जो रूप धारण करता रहता है कौन है जिसको एक नाम दिया गया है कौन है जिसने ये शरीर को धारण करा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं अनेक, अनेक लोग होते हैं जो दुनिया की देखा देखाधाखी में हैं। अनेकों लक्ष्य से मोहित होकर बहते रहते हैं लेकिन कुछ विचारवान लोग जिनका चित्त जिनका मन थोड़ा समाहित होता है बैलेंस होता है वो लोग ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं और उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है तो जिनको अपने बारे में जानने की उत्कंठा हो रही है उन लोगों के लिए ही ये ग्रंथ बताया जा रहा है तो इसका टाइटल इसका जो नाम है वो ही हमको इसके विषय का पूरा परिचय दे देता है और आत्मा आत्मा अर्थात हम जो मूल रूप से है आत्मा हमको बनना नहीं होता है आत्मा हमको पहचानना होता है हम मूल रूप से क्या है तो कोई परिवर्तन की चेष्टा नहीं है कोई किसी प्रकार से किसी जगह जाने की बात नहीं है इसी समय हियर एंड नाउ इस समय हम मूल रूप से क्या है सदैव हम वो रहते हैं जैसे अग्नि का धर्म अग्नि का नेचर गर्म होता है किसी रूप में भी हो हमको रेड फ्लेम दिखाई पड़ रही हो येलो फ्लेम दिखाई पड़ रही हो ब्लू फ्लेम दिखाई पड़ रही है ग्रीन फ्लेम दिखाई पड़ रही है लेकिन अग्नि का इंट्रेंसिक नेचर गर्म होता है उसी प्रकार से हम कभी जो है दृष्टा बने कभी श्रोता बने कभी सुखी हो कभी दुखी हो ये अनेकों फैक्टर्स के वजह से भिन्न भिन्न रूप आते रहते हैं लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट और जिज्ञासा का विषय है कि ये कौन ये रूप धारण कर रहा है अनेकों एस्पेक्ट्स हैं हमारी पर्सनालिटी के जो चेंज होते रहते हैं लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है जो कभी चेंज नहीं होती जो हमारा फैक्ट फंडामेंटल फैक्ट जो कभी बदलता नहीं है लेकिन सब परिवर्तनों को आशीर्वाद देता है जैसे एक एक्टर है कोई भी रोल धारण कर सकता है लेकिन कोई भी रोल एक्टर का अपना परिचय नहीं है एक बार एक्टर अपना परिचय प्राप्त कर ले तो किसी रोल को प्ले करने में इशू नहीं है कोई पराधीनता नहीं है रोल खत्म भी हो जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है इस तरीके से आत्मा शब्द हमारे उस फंडामेंटल नेचर उस एक सूत्र की तरीके से जो एक माला में पिरोए हुआ है वो हमारी और आपकी पर्सनालिटी में वो क्या चीज है हम मूल रूप से क्या है ये जिसके अंदर जिज्ञासा होती है ऐसे लोगों को केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं इंफॉर्मेशन बोध नहीं होता है डायरेक्ट रियलाइजेशन बोध होता है और ये हम लोग आज भी अपने बारे में कुछ जानते हैं मैं के बारे में हम सब लोगों का कुछ ना कुछ निश्चय विराजमान है तो मैं का निश्चय हम आज भी कर सकते हैं और जो वैलिड है जो परमानेंट है जो फैक्ट है वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं जब तक हम नहीं करें तो हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिले इन्फॉर्मेशन बहुत ही सहायक होती है इन्फॉर्मेशन हमको प्रेरक होती है एक दिशा देती है डायरेक्शन देती है लेकिन इन्फॉर्मेशन को वह बोध शब्द से नहीं बताया जाता है तो यहां पे इस ग्रंथ का नाम शंकराचार्य जी ने आत्म बोध रखा और आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ग्रंथ के राइटर कौन हैं, एक बहुत बड़े वेदांतिक आचार्य थे जिसने पूरे देश के अंदर वैदिक धर्म की पुनस्थापना कर दी प्रोलिफिक राइटर थे हर जो है फंडामेंटल ग्रंथ के बारे में कॉमेंट्रीज लिखी हुई है तो इनकी बातें बड़ी प्रामाणिक हैं बहुत रेफरेंशियल है तो ये आपका भी हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे ग्रंथ पे हम चर्चा कर रहे हैं और आपको इस ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा हो रही है आइए हम लोग इस ग्रंथ के पहले श्लोक में श्रेठ प्रवेश करते हैं इसी पहले श्लोक में ये आचार्य बताते हैं कि हम इस ग्रंथ में क्या बताने जा रहे हैं किसके लिए बताने जा रहे हैं उस स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है और ये पढ़ के उसको फायदा क्या होगा ऐसी कुछ फंडामेंटल चीज़ें हम लोग शुरुआत में यहाँ पे आइए इस एक श्लोक के द्वारा ये ओपनिंग श्लोक है इसके माध्यम से कुछ ग्रंथ का विषय का आदि आदि इसकी चर्चा करते हैं तो हम पढ़ते हैं श्लोक आप लोग ये पी अपने पास रखे इसको देखिए और इसके साथ हमारे बाद आप फॉलो करिएगा ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी बाद में भी अभ्यास करते रहिएगा तो हम श्लोक चैंड कर रहे हैं तपोभीक्षीण पापा शांता वीतरागिणाम मुमुक्षूण आत्मबोधो भी, आत्म भी तो देखिए सेकंड लाइन में ध्यान दीजिए यहाँ बोलते हैं कि आत्मबोध अभी थे हम आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं अब देखिए पहले के समय में ये जो हम अभी बोल रहे हैं न लिखने जा रहे हैं वो सीधे लिखने नहीं जा रहे थे वो अपने स्टूडेंट को बता रहे थे पुराने समय में पेपर्स नहीं थे तब भी हम लोग की संस्कृति ये परंपरा तब से चल रही है अभी धियते का बेसिक मतलब होता है हम इसको बोलने जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं और इस पूरे जो है चर्चा का टाइटल हम देते हैं आत्मबोध हमको आत्मबोध ग्रंथ को एक शीशे की तरह देखना चाहिए जिसमें हमको हमारा वास्तविक परिचय प्राप्त होने वाला है तो ये हमको हमारा परिचय इस ग्रंथ में मिलेगा शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी शकल सूरत का हमको यथार्थ का परिचय मिलता है उसी तरीके से जो ये आत्मबोध के ग्रंथ होते हैं सेल्फ नॉलेज की जो ट्रेडिशन होती है उनको भी इसी रूप में देखना चाहिए कि ये लोग जो है हमारा परिचय देते हैं देखिए आत्मा का परिचय जो है वो हम लोग क्या सोचते हैं हम एक्सपीरियंस करेंगे हम फील करेंगे हम देखेंगे इस चीज़ के ऊपर ज़रा विचार करिए आत्मा क्या देखी जाने वाली चीज है क्या फीलिंग की चीज है हम आत्मा तो वो है जो देख रहा है आत्मा तो वो है जो फील कर रहा है हम लोगों ने कभी भी सच्चाई यह है कि आत्मा को कभी एक विषय की तरह देखा ही नहीं और देख सकते भी नहीं है आत्मा शब्द को सदैव ध्यान रखिए जब भी हम को जानते हैं अनुभव करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है हम लोग जीवन भर किसी न किसी ऑब्जेक्ट को जानते हैं सब्जेक्ट को कहा जानते हैं आपकी आंख सदैव विषयों को देखती है आपने आंख का रिफ्लेक्शन देखा होगा आंख को कभी आंख से हम लोग नहीं देख सकते आंख को निकाल के सामने रखी है तो आंख फिर तो देखेगी ही नहीं इसीलिए जो सब्जेक्ट होता है उसका ज्ञान बहुत डिफरेंट होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है तो यहां पे जो है हमको बोलते हैं ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे में को जो सदैव सब चीजों को जानता रहता है इसका मीनिंग ये है कि जब अपना परिचय हो नहीं हम अपनी आंखों से देख सकते हैं आंखों से तो विषय देखे जाते हैं शब्द हो जाएं, कोई स्पर्श फीलिंग्स हो जाए टच हो जाए अनेकों रूप हो जाएं, टेस्ट हो जाएं ये सब चीजें बाहर के ऑब्जेक्ट्स के गुण होते हैं आत्मा वो होती है जो इन चीजों को जान रही है देखो आत्मा का ज्ञान कभी भी आंखों से नहीं होएगा। हमने देखा है हमने फील करा है हमने अनुभव करा है जवाब बोलिए कि हमने अनुभव करा है तो एक प्रश्न लाओ अनुभव का विषय ये है अनुभव का विषय ही ये है विषय बोलते हैं सब्जेक्ट को विषय बोलते हैं ऑब्जेक्ट को देर हमने अपने आप को देखा नहीं तो भी हमारे अंदर कोई ना कोई अपने बारे में आइडेंटिटी है इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसने मैं के बारे में कोई प्रामाणिक रूप से एक्सप्लोरेशन कराई नहीं है उसके अपने बारे में जो भी आइडेंटिटी है जो परिचय है सब काल्पनिक है आपने किसी न किसी दृश्य चीज को देख के उसको ही अपने समझ लिया है आइडेंटिफाई कर लिया और हम वो हम है कोई व्यक्ति अपने शरीर से आइडेंटिफाई कर लेता है कोई अपने बुद्धि के अंदर किसी कला से कर लेता है कोई अपने किसी दूसरे स्पेशलाइजेशन से आइडेंटिफाई कर लेता है कोई फैमिली से आइडेंटिफाई करता है कोई अपने किसी पद से आइडेंटिफाई करता है कोई स्टेटस से कोई धन से दौलत से रिश्ते से देखिए हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं फिर उसके द्वारा हम परिचय प्राप्त करते हैं इसीलिए बहुत ही ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि आत्मा का बोध हमने आज तक प्राप्ति नहीं करा है और इसीलिए हमको शौख मिलते हैं आपको पता इनसिक्योरिटी क्या होती है हमारा क्या होगा अब काल्पनिक काम है काल्पनिक आइडेंटिटी है और उसके बारे में फियस तो बने ही रहते हैं और यही काल्पनिक आइडेंटिटी जिसके प्रति महत्व तो देती है उसको अटैच होती है उसको पकड़ना चाहती है तो ये जो है हमको रियलाइज करना चाहिए आत्मा का परिचय देखा है अनुभव करा है फील करा है इन किसी भी प्रकार के मींस ऑफ नॉलेज से नहीं होता है क्यों क्योंकि आत्मा तो सब्जेक्ट है ये तो देखने वाली है इसलिए बहुत ही ओपन माइंड रखते हुए और आत्मा बहुत ही प्रिय होती है हर व्यक्ति के लिए आत्मा सबसे प्रिय होती है दूसरे को आप छोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को कभी कोई नहीं छोड़ता है इवन जो व्यक्ति सुसाइड करता है ना वो व्यक्ति दरअसल किसी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहा है और खुद अब उस प्रॉब्लम में रहते रहते दुख का अनुभव जो हो रहा है अब सह भी नहीं पा रहा है सुसाइड में केवल आदमी हार मान के अपने ही आंखें बंद करना चाहता है इसीलिए वो व्यक्ति भी दरअसल अपने आप से इतना प्रेम करता है कि नाउ दैट इनफ अब हम अपने आप को ज्यादा दुख नहीं देंगे आत्मा प्रिय होती है किसी व्यक्ति के लिए भी सबसे प्रिय उसकी आत्मा होती है हम सब बाकी बाद में आते हैं क्योंकि उसके लिए हम सुख उत्पन्न करवा सकते हैं उसके दुख दूर कर से, करवाने में मदद कर सकते हैं उसको सुखी करवा सकते हैं इसलिए वो व्यक्ति आपसे भी प्रेम करेगा लेकिन ये फैक्ट देखो आप भी और बाकी सब लोग को। कोई पशु हो जाए पक्षी हो जाए मच्छर हो जाए मच्छर आपका चूसेगा आप मच्छर को मारो तो उड़ जाएगा वो लेकिन नहीं नहीं हमको मत मारो हम अपने आप को तो बहुत प्रेम करते हैं हम तो अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं हुँ? आत्मा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आत्मा जो है प्रिय होती है आत्मा सदैव स्फुरित होती है आत्मा लिविंग होती है वहीं पे तो आत्मा हमको दिखाई पड़ती है जहां कोई लिविंग बींग होता है तो आत्मा का बेसिक नेचर कुछ ना कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी इन्फर कर सकते हैं वो इन्फ्रेंस है वो, वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है आत्मा कॉन्शियसनेस वाली कोई चीज है लिविंग एंटिटी है बहुत प्रिय है एग्जिस्टिंग चीज है, है और हमारा आज का परिचय अपना क्या है जरा देखिए आप किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं क्या क्या मे नो समस आइंटिटी वेरी डियर वेरी लविंग ऑलवेज एग्जिस्टिंग ये सब हमारे आइडेंटिटी में का है हमारी आइडेंटिटी में हम डॉक्टर हैं हम इंजीनियर हैं हम वकील हैं हम फलाने हैं हैं, है? कहां कहां आइडेंटिफिकेशन करा हुआ है जिस व्यक्ति का मैं के बारे में गलत धारणाएं हैं उसको हार्टब्रेक्स होना अवश्यम है तो इसीलिए आत्मज्ञान का एक केस बनता है महत्व बनता है और यहाँ आचार्य बोलते हैं कि हम उस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं समथिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग समथिंग विच इज वेरी डियर टू एवरी उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं लेकिन ये चर्चा जो है वो करने के लिए जैसे किसी भी ज्ञान के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डॉक्टर बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन देखा जाता है इंजीनियर बनना है तो क्वालिफिकेशन देखा जाता है क्वालिफिकेशन वो होता है जो हमको किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाता है तो इसी पहले श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं देखिए यहाँ पहली लाइन अब तपोबे क्षीण पापा जिन लोगों ने तपस्या के द्वारा क्षीण पापाना उनके अंदर पाप क्षीण हो गए पापी मन इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता आपको पता है पापी कौन होता है पापी व्यक्ति इतना डेस्परेट है किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कि वो किसी दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी नहीं रखता है दूसरे की पीड़ा हो हिंसा हो मारना हो धोखा हो पुण्य वो होता है जो दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी रखता है कहीं पे किसी को मुश्किल है तो आपने मदद कर दी है कर्म है सेवा का काम हो दूसरे की खुशी प्रदान होनी चाहिए पुण्य में अगर है तो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं अगर दूसरे की भी सेवा करके आप फाइनली अपना कोई मदद करना चाहते हैं तो वो भी पाप हो जाएगा पूरा पुण्य नहीं होएगा। पापी वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बड़े डेस्परेट हैं। उनके मन में नोशंस बड़े क्लियर है कि हमको सुख कैसे मिलेगा इतनी अटैचमेंट है बाहर कि उस अटैचमेंट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे ऐसे माइंड से आत्मज्ञान नहीं होता वो बहिर्मुख है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है डेस्परेट है चंचल है अशांत है बेचैन है उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं मिलेगा अगर कोई सुन भी लेगा पढ़ लेगा उसको फायदे ही नहीं होगा ये सब चीजें एक शांत सुंदर केयरिंग थॉटफुल सेंसिटिव माइंड को दी जाती है शुरुआत में जीवन में किसी के भी अंदर पाप की पॉसिबिलिटी होती है देखिए हम सब लोग इसी दुनिया से ही अपनी लाइफ की इनिंग्स प्रारंभ करते हैं और मेजॉरिटी के अंदर तो कोई आत्मा का ज्ञान है ही नहीं सभी बहिर्मुख हैं एक्स्ट्रोवर्ट हैं सदैव सबकी खुशियां अपने से बाहर से आती हैं उसको एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं हमारी सिक्योरिटी हमारी सफलता हमारी खुशियां, हमारा आनंद सदैव बाहर से आता है जिसके मन में ये धारणा है उसको एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं और व्यक्ति के मन में कोई ना कोई तो धारणा हो, धार हो गई निश्चय होगा कि वही हमको आनंद देगी तो हम उससे अटैच हो जाएंगे बिकॉज दैट इज दैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ सब कुछ उसी से आएगा तो आदमी फिर अटैच हो जाएगा फिर डिस्पिरेट हो जाएगा और जब जब आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाएंगे नहीं प्राप्त होगी तो क्रोध आएगा और जो भी व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको भी हम ही दूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ऐसा साइकिल पूरा इफेक्ट होता है शुरुआत में क्योंकि हम सब लोग इसी बाहरी दुनिया से आते हैं इसीलिए पाप के बीज होते हैं इंसेंसिटिविटी कॉम्प्रमाइजेज इसके बीज यहाँ पर लोगों में होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं अगर पाप इनहरेंट रूप से पोटेंशली भी हमारे अंदर होते हैं उसको दूर करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं तपस्पस के बारे में यहाँ आचार्य मैंशन करते हैं कि जो तपो भी तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपने पाप क्षीण कर दिए तपस्या हमको सेल्फ कंट्रोल देती है तपस्या में हम अपने अंदर संतुष्ट होते तपस्या में बाहर की पराधीनता कम करते हैं धीमे धीमे खत्म करते हैं तो ऐसी जिसने जीवन में एक लाइफस्टाइल का आशय लिया है एक सिंप्लिसिटी रहती है अंतर्मुखता रहती है अपने माइंड को सुंदर बनाता है खुश रहता है ऐसी एटीट्यूड ही तपस्या करवाती है तो जिसने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दूर कर दिया है क्षीण मतलब पूरा खत्म कर दिया नहीं है काम कर दिया है कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप रहे कभी गलतियां करें वो बहुत बड़ी बात नहीं है वो धीमे धीमे ज्ञान से ठीक हो जाएगा दूसरी क्वालिटी बताते हैं कि जो व्यक्ति को हम समझते हैं कि इज द बेस्ट रेसिपियंट ज्ञान को ग्रहण करेगा वो क्वालिटी है शांताना शांत होना चाहिए देखो आत्म का ज्ञान शांति के लिए मत ढूंढो पहले शांत होना सीखो तब आत्म ज्ञान मिलेगा अब अनेकों लोग जो है स्टूडेंट्स को बोलते हैं भाई ये कर लो तो शांति मिलेगी ये कर लो तो शांति मिलेगी हम कहेंगे कि वो बिगिनर्स लेवल है लेकिन जब आपका मन शांत हो गया है, है? तो आप एडवांस लेवल हो गए अपने अंदर खुश रह सकते हैं दुनिया को देख सकते हैं कहीं फोकस कर सकते हैं है? तो ऐसे मन में बड़ी शांति चाहिए तो जो ऐसे शांत मन है संतुष्ट मन है प्रसन्न मन है, है? हमारा मन कोई बेचैनी नहीं करता रहता है शांत हमारा वो आदमी बस आत्मज्ञान के लिए रेडी हो गया है बाकी हम उसको गाइडेंस देंगे एक और चीज यहां है कि शांत होने के लिए हमारे अटैचमेंट्स ही कारण होते हैं इसीलिए वो शांति जो अटैचमेंट दूर करने के वजह से आती है हम उस शांति को बोल रहे हैं आप सब छोड़ छाड़ के थोड़े देर एकांत में चले जाएं घर में प्रॉब्लम है तो आप घर से बाहर चले जाएं कोई समस्या है तो आप कोई नशा पानी कर लें हैं दिन जो है खूब काम करा बड़ा टेंशन हो गया और दो दिन फिर अनेकों नशे पानी करते हुए मन को शांत करें वो शांति नहीं वो शांति जो वी राग नाम जहां पे वी तो बोलते हैं विगता चला गया है क्या राग राग बोलते हैं अटैचमेंट्स अटैचमेंट्स जिसके धीमे धीमे खत्म हो गए अटैचमेंट्स खत्म होने का मतलब नहीं होता प्रेम खत्म हो गया इनफैक्ट प्रेम ही अटैचमेंट को खत्म करता है हमको अपने अटैचमेंट्स को प्रेम में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है आपको पता है अटैचमेंट और प्रेम में क्या फर्क होता है अटैचमेंट में आपको लगता है आप किसी से प्रेम कर रहे हैं उसके बगैर जी नहीं सकते लेकिन अटैचमेंट में दूसरा जो है व्यक्ति वो केवल एक माध्यम है आपको आनंद देने का अटैचमेंट वाले व्यक्ति के अंदर केवल खुद अपने अंदर सुकून शांति खुशियां लेने की इंपॉर्टेंस है बाकी सब रिश्ते नाते सब जो है वो केवल एक माध्यम बनते हैं इसीलिए तो अनेकों लोग एक शादी छोड़ के दूसरी कर लेते हैं दूसरी छोड़ के तीसरी कर लेते हैं उनके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी अपने कुछ इच्छाएं थी एक व्यक्ति पूरा कर रहा था तो पकड़ लिया वो नहीं कर रहा है छोड़ दिया दूसरे कर लिया तो कितना क्लियर है जब व्यक्ति को रिश्ते केवल अपने किसी सेल्फिश एंड्स के लिए रखने उसको हम लोग कहते हैं राग है लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो सुख दुख को साथ में निभाते हैं लाइफ लॉन्ग निभा लेते हैं वो कब पॉसिबल है जब आप किसी को चाहते हैं उसकी खुशियों की इम्पोर्टेंस रखते हैं कोई अच्छा लगता है आपको आपको अपनी कोई ज़रूरतें हैं, कोई उसको पैंग्स नहीं देती दर्द नहीं देती है, है? आप अपने अंदर रिलैक्सड हैं। तो जब राग खत्म होने के वजह से क्योंकि प्रेम डिस्कवर करा है? हम लोग यहां पे कहते हैं भक्ति डिस्कवर करो भक्ति एक डिवाइन प्रेम होता है भक्ति ही ज्ञान के लिए हमको तैयार करती है यही वीत राग शब्द का मतलब है तीसरी क्वालिटी आगे बताते हैं मुमुक्षु मुक्ष उसको बोलते हैं जो अपने अंदर अपने बारे में अज्ञान मोह आदि को वंस फॉर ऑल दूर करके सच्चाई में जगना चाहता है हम लोग को मुक्ति अपने अज्ञान से चाहिए होती है, मुक्ति शरीर से नहीं चाहिए होती मुक्ति इस दुनिया से नहीं चाहिए होती मुक्ति रिश्ते नातों से दूसरे व्यक्तियों से नहीं चाहिए होती मुक्ति चाहिए होती है अपनी धारणाओं से नोशंस से अपने अज्ञान से तो जिसका एक मात्र गोल ये है कि हम अपने अंदर सब विकारों से जमेलों से अज्ञान से नासंजी से नोशन से हम फ्री हो जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी ये प्रायोरिटीज हैं उसके लिए ये ग्रंथ हम लिखने जा रहे बोलने जा रहे हैं। अब हम लोग बाद के आचार्य लोगों की कृपा थी कि इसी डायलॉग को यही लिख दिया गया एज इट इज आज हम लोग उसके भी बेनिफिशियरी होते जा रहे हैं तो ये यहां पे एक ओपनिंग फर्स्ट श्लोक है इस श्लोक के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन दिखाई पड़ रही स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट आप अच्छी तरह से देखिए और जो इसको कल्टीवेट करता जाएगा वो आत्मज्ञान के लिए तैयार होता जाएगा दूसरी चीज यहाँ ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर बता दिया गया कि केवल यहाँ पे इसी टॉपिक पर डिस्कशन चलेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मोमोक्षुना मोक्ष की प्राप्ति तो ये विषय को ये प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहा जा रहा है तो वो चीज यहां पर सब बता दी उन्होंने इसलिए हमको ग्रंथ का एक बेसिक परिचय मिल गया इनको हम लोग कहते हैं अनुबंध चतुष्टय है। किसी भी ग्रंथ का विषय क्या है अधिकारी क्या है प्रयोजन क्या है और विषय और प्रयोजन के बीच में संबंध क्या है संबंध यहां पे ऐसा है कि हम लोग को मात्र ज्ञान प्राप्त करा कि प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी ये विषय संबंध है एक संबंध होता है ज्ञान प्राप्त करो उसके बाद कुछ करना पड़ता है फिर फल की प्राप्ति होती है जैसे किसान है उसने पूरा जो है किसानी के बारे में खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त करा अब उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तब तो फल आता है लेकिन आत्मज्ञान में संबंध बड़ा डिफरेंट है आत्मज्ञान में द मोमेंट आपने समझा बस सिद्धि होगी रियलाइज हो गया तो प्रयोजन की सिद्धि मात्र विषय को समझने से हो जाया करती है तो ऐसी यहां पर एक रचना ये एक ग्रंथ ये हम यहां पर बोलने जा रहे हैं तो देखिए इसके साथ ही पहला श्लोक समाप्त होता है अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक के अंदर हम लोगों को यहाँ बताया जाता है कि अच्छा महाराज जी हम इसमें जो है प्रवेश करना चाहते हैं तो इसमें सबसे प्रधान साधना क्या होती है कौन सी मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है अब जब भी हम लोग धर्मवादी के बारे में अनेकों साधनाओं के बारे में सुनते हैं कोई भजन कर रहा है कोई तपस्या कर रहा है कोई जप कर रहा है कोई योग कर रहा है कोई प्राणायाम कर रहा है कोई अध्ययन कर रहा है कोई तपस्या कर रहा है भिन्न भिन्न साधनाएं सब साधनाओं का कोई ना कोई महत्व होता है लेकिन यहाँ पे इस विषय के ऊपर चर्चा होती है कि सबसे महत्वपूर्ण तो इंपॉर्टेंट साधन आत्मज्ञान के लिए क्या होता है तो वो सब्जेक्ट मैटर है सेकेंड श्लोक जो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्ण मत पूर्ण मुदचते पूर्ण से पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति शांति शांति हरि ओ श्रीगुभ्यो नम हरि ओ